राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के, केंद्री की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है कक्षा 2 के छात्रों के लिए कार्यक्रम हाथी और दर्जी आलेख मधु पंत का है और इसे प्रस्तुत कर रही हैं तृती चौधरी दोस्तों नमस्ते आज हम तुम्हें दो दोस्तों की एक बात बताएंगे ये दोस्त थे एक हाथी और एक दर्जी एक बात तुम्हें और याद दिला दें हाथी बड़ा समझदार जानवर होता है और जो इसे प्यार करता है उसे यह भी खूब प्यार करता है हां तो हाथी और दर्जी दोनों दोस्त थे दोनों एक दूसरे को बड़ा प्यार करते थे हाथी दर्जी को अपनी पीठ पर बैठाकर घुमाता भी था दर्जी भी हाथी को खाने की चीजें दिया करता था ek tha darzi ek tha hathi dono the दर्जी का साथी हाथी था दर्जी का साथी एक था दर्जी एक था हाथी हाथी रोज नहाने जाता था नहाने जाते समय वो दर्जी की दुकान पर रुकते हुए जाता था दर्जी हाथी की सूंड सहलाता और फिर हाथी खुशी खुशी नदी में नहाने जाता रोज नहाने हाथी जाता दर्जी मिलता वो रुक जाता रोज नहाने हाथी जाता दर्जी मिलता वो रुक जाता दर्जी हाथी को सहलाता हाथी मन Nasi hati ko se helata दोस्तों हाथी को पानी में नहाना बड़ा अच्छा लगता है ये हाथी सून्ड में पानी भर भर कर पुहारे छोड़ता और नहा कर खुश हो जाता नहा धोकर वो अपनी सून्ड से एक कबल का फूल तोड़ता तुम्हें मालूम है ना हाथी अपनी सूंड़ से वो सभी काम करता है जो हम अपने हाथों से करते हैं यह फूल वो दर्जी को देता और दर्जी उसे लड्डू हां लड्डू देता लड्डू भी हाथी अपनी सूंड़ से उठाकर मुंह में डालकर गुड़ गुड़प कर जाता है एक था दर्जी का साथी हाथी था दर्जी का साथी एक था दर्जी एक था हाथी एक दिन की बात है इसी तरह जब हाथी नदी में नहाने जा रहा था वो दर्जी की दुकान पर रुका उस दिन दर्जी को एक मजाक सूझा और उसने हाथी की सूंड में सुई आए आए आए, आए आए आए आए सुई चुभो दी एक चुभोई सूंड में सुई एक चुभोई सूंड में सुई हुआ दर्द जब चुभी वो सुई हुआ दर्द जब चुभी वो सुई दर्द हुआ हाथी चिल्लाया hi man hat hi gussa hai dard hua hat hi chillaya man hi man hat hi gussa hai tasit ho hat hi ka saathi दोस्तों उस दिन हाथी को बड़ा गुस्सा आया उस दिन उसने दर्जी के लिए कमल का फूल भी नहीं लिया बल्कि सूंड में कीचड़ का पानी भर लिया और हाथी ने फिर भरा सूंड में की सबक सिखा दूं ठानी उसने मन ही मंदर्जी को सबक और फिर हाथी ने क्या किया मालूम है उसने वो कीचड़ वाला सारा पानी दर्जी पर उड़ेल दिया साथी हाथी था दर्जी का साथी हाथी था दर्जी का साथी एक था दर्जी एक था हाथी दोस्तों देखा तुमने हाथी ने दर्जी से कैसे बदला लिया असल में हाथी की याददाश्त बड़ी तेज होती है वो हमेशा यह याद रखता है कि कौन उसे प्यार करता है और कौन उसे नुकसान पहुंचाता है इसीलिए तो जब हाथी को दर्जी प्यार करता था मिठाई देता था तो हाथी दर्जी को फूल लाकर देता था पीठ पर भी घुमाता था और जब दर्जी ने हाथी को सुई चुभोई तो हाथी ने क्या किया बताओ तो दोस्तों यह तो थी दर्जी और हाथी की कहानी हां अब हम तुम्हें हाथी का ही एक गाना सिखाएंगे अब ऐसा करते हैं एक बार मैं गाऊंगी पीछे-पीछे तुम भी गाना ठीक है ना बच्चों सब सुर से गाना हम देखो देखो आता हाथी लंबी सूंड हिलाता हाथी सब बच्चे एक साथ बोलो देखो देखो आता हाथी लंबी सूंड हिलाता हाथी जैसे पैर है इसके टप टप करता चलता हाथी हम सब बोलो खंभे जैसे पैर है इसके टप टप करता चलता हाथी देखो कितनी छोटी आखिझ छोटी पूछ हिलता हाथी शाबाज देखो कितनी छोटी आखिझ छोटी पूछ हिलता हाथी पंकी जैसे कान है इसके लंबे दात दिखाता हाथ अब जोर से गाओ पंख जैसे कान है इसके लंबे दांत दिखाता हाथी गन्ना खाता केला खाता ढेरों पानी पीता हाथी सब एक साथ गाओ शाबाश गन्ना खाता केला खाता जीरो पानी पीता हाथी देखो देखो आता हाथी लंबी सूंड हिलाता हाथी Dèkho, dèkho, átà hàthi Lambi, sund, hil, átà hàthi Sab, zòr se gao Hmm, shabash Dèkho, dèkho, átà hàthi Lambi, sund, hil, átà hàthi Sab, bachy, ek देखो देखो आता हाथी लंबी सूंड हिलाता हाथी खंभे जैसे पैर हैं इसके टप टप करता चलता हाथी हम सब बोलो खंभे जैसे पैर हैं इसके टप टप करता चलता हाथी देखो कितनी छोटी आंखें छोटी पूंछ हिलाता हाथी शाबाश देखो कितनी छोटी आंखें छोटी पूंछ हिलाता हाथी पंखे जैसे कान है इसके लंबे दांत दिखाता हाथी सब जोर से गाओ पंखे जैसे कान है इसके लंबे दांत दिखाता हाथी गन्ना खाता के खाता ढेरों पानी पीता हाथी सब एक साथ गाओ शाबाश गन्ना खाता केला खाता ढेरों पानी पीता हाथी देखो देखो आता हाथी लंबी सूंड हिलाता हाथी Tambi-sund-hi-la-ta-ha-thi sab so se ga Hmm, shabash